कुछ साध लेता है जिसने कुछ साधा नहीं सिर्फ मनोरंजन करता रहा भजन गाता रहा मंदिरों में घूमता रहा और उसी तरह से आपका सारा जीवन जिसने बिता दिया उसका कुछ साधन नहीं, कुछ साधन ऐसा होना चाहिए जिसे आप परमात्मा से संबंधित हो जाएं, जिससे योग घटित हो जाए और ये साधन परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर बहुत सुंदरता से सजाया हुआ है इस साधन का सिर्फ उपयोग करना ही मात्र काम बच जाता है हमारे अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं उसके अंदर या उनके अंदर हर चक्र पे एक एक देवता विराजमान हम गणपति को मानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि गणपति हमारे आ, अंदर भी विराजमान हम विष्णु को मानते हैं लक्ष्मी विष्णु दोनों को ही मानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वे हमारे अंदर विराजमान है अभी जगदम्बा का जो भजन कहा गया वो जगदम्बा भी हमारे अंदर विराजमान है कल आपसे मैंने नाभि चक्र के बारे में बताया था उस नाभि चक्र के चारों ओर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो भवसागर तैयार हो गया और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महा पुरुषों ने आदि गुरु से लेकर के आज तक जन्म लिए हैं, जिनके दस तत्व हैं। ये दस तत्व हमारे मानव धर्म को बांधते हैं। ये मानव धर्म हमारे अंदर जैसे कार्बन के अंदर दस वैलेंसी होती है उसी प्रकार होते हैं। और ये सत्पुरुष सद्गुरु, अनादि काल से हमारे अंदर इस धर्म को सुसज्जित करते हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में या किसी गलत फहमी में पढ़ करके धर्म को अधर्म बना देता है इसीलिए आज हमको धर्म में बहुत विकृति नजर आती है और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है धर्म हमारे ही अंदर स्थित है उसका अनेक प्रकार के से हम लोगों ने इन अवतरणों में परिचय पाया जैसे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के पुरुषोत्तम के एक शबरी जो कि बूढ़ा हो गई उसने अपने दाँत से कुरेज करके जो बेर तैयार किए थे उसको इतने प्रेम से खाया इसमें बड़ा भारी धर्म नहीं था और वो धर्म ये है कि प्रेम परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो मनुष्य परमात्मा के दरवाजे पर आ नहीं सकता और जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए परमात्मा सब कुछ भूलकर उनके गले लिपट जाते हैं। जैसे सुदामा जी अपने साथ चूड़े ले गए थे किस प्रेम से उसे उन्होंने खाया हम लोग अनेक तरह के व्यवहार करते हैं खाने के मामले में लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस आदमी ने प्रेम से हमें कुछ खाने को दिया वो चाहे कोई भी हो वो प्रेम का पुजारी जो है यही परमात्मा स्वरूप है तो धर्म का स्वरूप जो है वो है प्रेम लेकिन आजकल धर्म धर्म में झगड़े कोई कहेगा कि माँ का धर्म प्रेम है तो ये झगड़े क्यों होते है? सारे संसार में जितने भी ये सदगुरु आए हैं, ये सब एक पेड़ पर आने वाले अलग अलग समय पर फूल है वो एक ही जीवन के पेड़ पर आए थे और पनपे थे लेकिन जब हम उन्हें तोड़ कर ये हमारा और ये हमारा उनके मरने के बाद जब जिंदा रहते हैं तो उनको सताते हैं और अगर सताते नहीं तो उनको उनका जो सताना है उसे देखते हैं सारे साधु संतों को हमने सताया अगर सताया नहीं है तो कम से कम जिस वक्त तो इतने तकलीफ में थे हमने किसी ने तब नहीं कहा कि भाई क्यों साधु संतों को सता रहे हो किसी ने उनको एक ग्लास पर पानी तक नहीं दिया ये साधु संत इस दैवी पेड़ के फूल हैं अब उनको तोड़ करके ये मेरा फूल है ये तेरा फूल है मेरा फूल तेरे से उत्तम है ये तो फूल मर गए उस मरी हुई चीज को लेकर के आज हम झगड़ा कर रहे हैं जो फूल एक बार परमात्मा के आंगन की शोभा थे वो आज झगड़े का कारण हो गए सो ये सारा धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है क्योंकि सारी शक्ति परमात्मा के ट्रेन की है कर परमात्मा हम लोगों को प्यार न करते तो वो इस दृष्टि की रचना ही न करते लेकिन हम अपने को प्यार नहीं करते हम अपने को झुठलाते हैं अपने को कैद करते हैं अपने ऊपर अपने ही विचारों को बांध करके कि ये मैं करूंगा ये मेरा है ये मेरा विचार है और यही सत्य इस तरह की धारणा लेकर के हम जब अपने ही को किसी कोठरी में बंद कर लेते हैं तब दूसरे भी दूसरे कोठरी में बंद होकर चिल्लाते रहते हैं प्रेम में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है स्व का तंत्र जान जाता है इसलिए धन ये प्रेम अब किसी किसी जमाने में ऐसा समय आया कि जहां हिंसा को भी करना पड़ा जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन से कहा कि ये तो सब पहले से मरे हुए हैं और तू इन सबको मार उन्होंने कोई आजकल क्या इंसान नहीं सिखाई कि कीड़े मकोड़ों को बचा के रखो क्या मैं कीड़े मकोड़ों को कुंडली जागरण देने वाली हूं जो कीड़े मकोड़े बचाते रहते हो उन्होंने कहा इनको मार तेरे जो गुरु हैं उनको भी तुम मार उस वक्त देखिए धर्म को समझना चाहिए पूर्णतया। उस वक्त आपको कर्ण का किस्सा मालूम है कि कर्ण का पांव जब वक्त में अटक गया और अर्जुन ने अपना गांडी उसके ऊपर उठाया उसने कहा देखो मैं वीर हूं और तुम भी वीर हो और एक वीर पर निशस्त्र आप हमला नहीं कर सकते तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तुम्हारी वीरता कहां गई थी मार से अहिंसा नहीं सिखाई थी दुष्टों की हिंसा ही सिखाई हम तो दुष्टों की तो अहिंसा करते हैं और भले लोगों की हिंसा करते हैं हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कहेंगे कि साहब हम तो कीड़े मकोड़े बचा के रखते हैं लेकिन अगर किसी के घर पे कुर्की लाना है तो उसकी बीवी बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे उसका अगर अपमान करना है तो उसको कर देंगे बेचारा अकेला कमाने वाला होगा उसको जेल भेज देंगे एक छोटे से रुपयों के पीछे ये धर्म नहीं या धर्म है धर्म की व्याख्या इन लोगों से हमें समझना चाहिए हमारे सामने ये अवतरण आए जिन्होंने हमारे अंदर ये चक्र तो बनाए लेकिन इन्होंने हमारे सामने आदर्श भी रखे जिनको हमें समझना चाहिए अब जो चक्र धर्म के बाद हमें जानना है वो है जगदम्बा का चक्र जिसका अभी गायन हुआ था जगदम्बा जो है वो इस हृदय चक्र में बीचो बीच बैठी हुई ये हृदय चक्र 12 अंकड़ियों से बना हुआ जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक जगदम्बा तो क्योंकि उसका नाम भ्रमरम्बा भी आप जानते हैं कि वो भ्रमर बनाती है इन भ्रमरों को अपनी जो सीने पर हड्डी है उसमें बनाती है इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं ये 12 साल तक वो बना के तैयार कर देती है और जब कभी किसी बच्चे पर कोई आक्रमण आता है तो ये भ्रमर उससे लड़ाई करते हैं झगड़ते हैं 12 साल बाद ये भ्रमर सारे शरीर में फैल जाते हैं लेकिन जैसे कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो है उसी प्रकार ये जो हड्डी है इस हड्डी से ही उनको आदेश जाते हैं कि अब यहाँ लड़ो अब ऐसे हमला करो कुछ जरूरत है और इधर से ब्लॉक भेजो ये हमारे अंदर होने वाले सारे आक्रमणों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं ये चक्र विशेषकर औरतों का ज्यादा पकड़ा जाता है क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं होता कि हमारी माँ जगदम्बा सर्वशक्तिमान सबका पालन करने वाली सबका तारण करने वाली जगदम्बा हमारी मां है पति ने जरा सा डांट दिया या कहीं कुछ चीज डर की बता दी तो औरतें डर के बैठ गई जिस देश में पद्मिनी जैसी वीरांगना हो गई उन वीरा वीरांगनाओं का आपके सामने स्वयं आदर्श है वो तो जीवित आदर्श है इतिहास में लेकिन आजकल की औरत जो है बड़ी डरपोक और उसे आदमी भी जरूरत से ज्यादा दबाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते उस वक्त उसका ये चक्र पकड़ जाता है और उसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज्यादातर होती है यह चक्र आदमी में भी पकड़ जाता है जब पकड़ जाता है तो वो डरपोक हो जाता है बहुत डरता है और छोटी छोटी बात में उसे डर लगता है झिझक लगती है हाथ उसके थरथराते थराते हैं पैर उसके थरथराते हैं किसी भी काम में पड़ता है तो डरते रहता है जगदम्बा ये शक्ति है ये देखिए उस जगह बैठी हुई हैं। जहाँ पर की भाव में से लोग भक्तगढ़ ऊपर आना चाहते हैं, तो देवी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको मदद करके ऊपर खींच लेते हैं आप जानते हैं की देवी ने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया आपके राज्य में भी उन्होंने सती रानी बनकर थोड़े देर थोड़ी सी देर के लिए चमक दिखाई और यहाँ के राजा लोग सभी शक्ति के पुजारी हैं ये सब होते हुए भी एक तरह की भीता डर मनुष्य में बैठा हुआ सत्य को डर नहीं होना चाहिए जो आदमी सत्य पे खड़ा होता है वो किसी से डरता नहीं सारे संसार के सामने सम्मुख होकर के वो जो सत्य बात है उसे कहता है 1970 में मैंने मुंबई में एक बहुत बड़े जहांगीर कावची हॉल में जितने भी राक्षसों ने जन्म लिया है उनका सबका नाम और उनका पहले का नाम सब बताया किसी ने न मुझ पर केस करी और न ही कोई मेरे ऊपर आफत लाए एक साहब ने कहा माँ आपको गोली से उड़ा देंगे मैंने लाओ तो सही कौन गोली मारने वाला है मैं देखती तो थर थर थर थर कांप ये माँ की शक्ति होते हुए भी हम लोग इस कदर कायर और डरपोक हो इसकी वजह ये भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं शुरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संवारती है और उन्हीं की रक्षा करती है तो ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है उसे हम जागरूक कर लेंगे अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है इसे हम राइट हार्ट कहते हैं ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है ये राम का चक्र है श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है एक तो लोग जो सरकारी चीजों से बहुत डरते हैं उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या जरूरत है जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी जरूरत है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहे तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आँच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है इस चक्र को पकड़ने से उन्होंने को आसमा की बीमारी हो जाती है अब ये चक्र है पिता का क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है ये पिता का गर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गए या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता की तरफ से कोई तकलीफ हो या पिता बच्चे की बच्चे को श्रृंखल बना रहा है उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है तब ये चक्र पकड़ता है उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले यह चक्र ठीक करें जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती एक तो यह हुए उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए क्योंकि कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन यही आपकी दवा यही आपका धन्वंतरी यही आपके डॉक्टर यही सब कुछ अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेगी और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है तो उठती ही नहीं ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है श्रद्धावान लोग जो होते हैं जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया ठीक हो रहा है उन पर कुंडली नहीं चलती बहुत से लोग हैं हमने बहुतों को ठीक किया बीमारियां ठीक करी लेकिन हमने देखा यह की उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं आपको सोचना चाहिए कि वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाएं जो प्रकाश न दे ऐसे दीप को जला के फायदा क्या समय बर्बाद करके कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा फिर एक चक्र ठीक होगा फिर दूसरा खराब होगा आज एक बीमारी होगी फिर कल दूसरी होगी रात दिन मैं क्या यही करती रहू एक तो पूर्व पुण्या भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अवय भाग्य की आज हम आए हमारी कुंडली जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया जब मनुष्य यह समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार्य करते न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार करें उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके नहीं होना चाहिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए अब हम तुम्हारे दरवाजे आए सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं हाँ यह है कि जैसे ही कुंडली जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये ये सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है और ये भी बात सही जैसे मिसेस पड़दल ने कहा बात सही है कि इनको अंजाना का चबल था दस मिनट में ठीक हो गए लेकिन ये जीव है उनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ उसमें से ये एक जीव अलग उसे मैं क्या करूं कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए किस तरह से उठाना चाहिए कौन से चक्र में दोष है क्या चीज करनी चाहिए ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए और जब कोई तो आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें समझदारी से अब उससे ऊपर जो तो चक्र है जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, थे। वो बराबर बीचों बीच अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग और पता नहीं कितनी उनके और तरीके बनाएंगे ये जो कंठ है इस कंठ में सोलह क्योंकि तो उनकी सोलह कला आप जानते हैं सोलह है, पंखुड़ियां हैं, इसे है। विशुद्ध ही चक्र कहते हैं मैंने एकदम विशुद्ध क्योंकि योगेश्वर है योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है तो आप उनकी है जानते हैं, कि वो साक्षात योगेश्वर है उनको कुछ चिपकता नहीं बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं कोई चीज आपको चिपकती नहीं आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे उससे उठकर करके आप नाव में बैठ गए आप लहरें देख रहे हैं ये साक्षी स्वरूपत्व आपने अंदर आ जाता है जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता उसी बात ये है कि जो प्रश्न है आपके उसका हल इससे बाहर निकलने के है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते तो यहां पर बसा गया जो श्री का कंठ का स्थान है इसमें भी दो हिस्से हैं एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान है। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी की बाद में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है जो बिजली है ये भी कार्य करती है और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी साधी चीज समझते हैं इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं ये आकाशवाणी का कार्य ये विष्णु माया है इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता जब हमारे अंदर ये हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं तब भी ये चक्र पकड़ जाता है क्या किसी कारण वह सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार के अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं तब भी ये चक्र पकड़ता है ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं क्योंकि रात दिन जो आता होता तुम लोग पापी हो ये संसार पापी है और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है यह सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्टी पकड़ती है और इसको पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ा जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती है रात दिन कभी पत्नी कभी पति कभी घर कभी समाज किसी भी औरत में यह हमेशा बरते रहता है कि तुम तो बड़ी खराब उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजायना की है दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विठल कहते हैं और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहां राज्य कर रहे थे उनका स्थान तो जब गोप गोपी बनके के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है और जब वो राज करते थे द्वारिका में तो उनका राइट और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा और इधर उनकी उत्मी उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि पांच शक्तियां हुई और सोलह हजार और शक्तियां सारी श्री की यहां विठल के स्थान पर है लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विठल की मूर्ति पंडरपुर में उनका साक्षात् हुआ जैसे आपके गोविंद तो महाराज की यहां मूर्ति आई है स्वयंभू उसके बाद लोगों ने वहां पर अपना धंदा शुरू एक एक महीना मुंह में तंबाकू डालते विठा वाला विठ्ठा वाला विठ्ठा वाला करते हुए पैदल जाते थे अब तम्बाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद जो लोग तंबाखू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी है इसका इलाज है आप अजवाइन की दूनी नहीं मिले अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बेड़ी फूके श्री कृष्ण उससे खुश रहते दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में गर्म पानी में डाल के उसे पीएं। उनको मक्खन बहुत पसंद नाक में आप घी डालें घी और थोड़ा सा कपूर क्योंकि कर्पूरोगे आप जानते हैं तो आप कपूर के बड़े शौकीन है सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक को छोड़े कपूर माथे पे लगाएं जो कुछ निक पुष्टक को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है आपका कैंसर ठीक हो सकता है आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है इसको ठीक करते करते तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही, ही नहीं बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है खासकर विशुद्धि चक्र पे ये तीन ऐसे पेंच बैठे हुए उसमें से ये कि जो लेफ्ट विषुद्धि है अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बकरा है उसको सुबह से शाम तक तो वो मंत्र भी पकड़ है। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरे का मंत्र रूप भी है आसन रूप भी है और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी जल या चीजें इस तरह की चीजें देकर के किया जा सकता है अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में यह महाविष्णु का इस इसका वर्णन हमारे यहां बहुत सुंदर देवी महात्म में मार्कंडे स्वामी ने करके रखा है लेकिन कॉल पड़ता है आजकल देवी महात्म किसको फिर सकता ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ और यहाँ जो दो स्थान है उसमें इस तरह बुद्ध और इस तरह महादीर जी अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो पहले ईश्वर की बात मत करो कोई मूर्ति की भी बात मत करो क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे कोई भी पत्थर देखा उसको टीके लग जाएंगे ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयं भी मूर्ति कौनसी नहीं तो पहले आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार इसी को पहले जाना इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थे ये बात नहीं वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें लेकिन जैसे कल आपने महाशय जी को देखा ध्यान करते हमें आत्म तो साक्षात्कार नहीं चाहिए तो आप तश्फ तो क्यों ले आए यहां यहां तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार पहुंचे पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो कुछ न करो आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त हो तो इन लोगों ने तर तरह से उसके भोग निकाले और उस भोग के चल पड़े महावीर जी के लिए क्या कहने है? वो तो साक्षात भैरवनाथ जी बहुत बड़ी चीज एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया अब बुरा मत मानिए लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्यूँकी वो भी हमारे बेटे हैं तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे कहते है कि की कृष्ण ने ही उनकी परीक्षाली कि भाई तू तो अवलिया है तू तो अवधूत तुझे क्या जरूरत मेरे पास तो कपड़ा नहीं में नंगा खड़ा मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया वो तो, तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहने आज देखिए की उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे है एक मां के हृदय पूछिए क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग ये क्या उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया सीमेंट पे किया हर जगह कर रहे हैं। उनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है मेरीनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई, चचेरे भाई थे गेनी नाथ जी जो कि तीर्थंकर थे उनको उपरति हो उनकी शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए उनको देखकर ऊपर की ऐसे सब तो हो सकती उपरती तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं ये तो ही उन्होंने कहा था क्या कां से कहा आप लोग पहुंच जाते हैं कम अज कम जो सही बात है उसको सीखना मैंने बहुत सारे जय मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो वो क्यों नहीं करती सब मंदिर वंदिर बनाते हो तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्ध सिद्धि आ जाती है इसलिए मैंने कहा देखो भाई शुद्ध सिद्धियां आती है तुम्हारे अंदर ठीक बात है लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे आप पहले ध्यान करो आप बहुत से जाएंगे लोग सहजोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी कर और जो बुद्ध ने कहा वही काम माताजी जो सच्चा दरबार कहते वो ये और बेकार की चीजों में अपना पैसा अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक अब तीसरे यहां ईसा मसीह ये ईसा मसीह का कौन हम लोग पहनते हैं समझ अब ईसाईयों का तो और गधापंथी क्या बताओ आपसे महा गधे लोग हैं इनसे तो बात ही नहीं कोई कर इनसे बढ़कर तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर हैं कम अज दिखाई देते हैं ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और मां गदे हैं इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं ईसा ने क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो एक्टिव चार्ज में उसमें है तो उन्होंने एक वाक्य कहा था दाऊ शैल्ड नॉट हैव एडल्ट्रस आइस तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए उसके अंदर कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए बताइए ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा लालसान है जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं वो तो सभी में ख्याल है जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती और व्यास जी लिख ही नहीं सकते व्यास जी किसके लड़के थे जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या मत्स्यगंधा के लड़के थे ना एक मच्छ्यारिण के लड़के थे शादी भी नहीं हुई वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण है ब्राह्मण होना पड़ता है यही बात मैंने आपसे अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा अगर वो नहीं सही करी वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसमें ऐसी चीज जो सच है उसको पाना है उसको मानना है इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर सारे विश्व में एक धर्म हो जाए क्योंकि तो सब सबने एक ही बात कही अब रही बात कि उसके तीन चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे तीन जो यहाँ पर हैं कि बुद्ध महावीर और ईशान ये तीन आए और इनका जीवन तपस्या से रहा अब वेद में भी साथ हमारी स्थिति बताई भू भू माने पृथ्वी पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते भू भू स्व स्वहा नाभि चक्र पे होता है जहां हम सब चीज को खा जाती जा अग्नि खा जाती ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है मना, ये जगदम्बा का जना जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया जन ने उतरे और इतना ही नहीं विराट श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है इसलिए वो जन और तप इन तीनों ने तप किए हैं और अब संस्कार पे सत्य है जो आदिशक्ति आपको देती है इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं के तरह से वर्णन किया ये सब की सब सच्चा है सिर्फ कहीं एक अंग है कहीं दूसरा अंग है और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा तो उसे क्या कहा जाए इसे तो दोनों भी हाथ टूटी जाते हैं और ही गए साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार अब सिर्फ सत्य पे आप आइए आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे है। यह समझने की बात लेकिन हम सत्य को तो वर्णन करेंगे और सत्य के सिवा माँ हम किसी को नहीं जानेंगे ये कहना चाहिए आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है संस्था पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा लेकिन थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं सदाशिव है वो कभी भी अवतरण नहीं लेते उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है जिसे हमारी शक्ति कहते हैं उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है ये एक घटना है ये होना पड़ता है ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया हाँ आप पार हो गए सर पे आप लगा घूमिए साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं हम दिखाने है, इसे नहीं जब ये घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है चित्त में आत्मा में आने से जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप मां के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान जाऊंगी अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान जाऊंगी कि आप क्या जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफी नाटक भी कर सकते हैं और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज गुरु महाराज पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए दस दिन दस महीने पहले ऐसे रोज ही क्या आपको आप जरा अंदर आ जाइए क्योंकि वो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जाता है अंदर आ जाए बच्चों को भी कहें इधर से आ जा झांकनी जरूरत नहीं तो इस तरह के रोज के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए कल दूसरे बाबा जी आए वो इतना रूपया लेके चले गए वो आए वो इतना हमारे साथ धन धाने ले गए सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं की कहीं से जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते हैं आज भी हमने देखे कि इनके एक बाबा जी उनके बाबा जी जिस गाँव में जाती नए नए बाबा जी सुनाई देते हैं तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है एब्सल्यूट जिसमें उसमें दो चीज नहीं वो केवल है उसमें दो चीज नहीं है कि जैसे कोई आदमी है उसको हमने देखा ऊपर से हम कहें ना कहे लेकिन हम जान गए कि क्या है जो जान गए सो सही आप कहेंगे साहब ये कैसे क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है वो केवल ज्ञान जानता है केवल ज्ञान वो अज्ञान नहीं जानता और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है माने वो सत्य स्वरूप है एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहां पकड़ रहे हैं कौन साइन का चक्र पकड़ रहा है इनको कौन सी तकलीफ आएगी वो देखना पड़ेगा बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते ही आप बता देंगे अब बहुत से लोग आते हैं भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं मेरा कोई गुरु नहीं अरे भाई दिखाई दे रहा तुम्हारे पेट में कुमला रहा है लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम अरे मेरा भी समय बर्बाद करो अपना भी बर्बाद करो इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विषय होता है छोटी छोटी चीज़ में लोग अटक जाते हैं क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया ये कहाँ से आ गया जैसे आज एक लड़की से हम बात करे थे कि भाई तुम्हारे लीवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की बहुत जो आदमी सोचता है उसको पर लीवर की शिकायत हो जाती है क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता तब पैदा हुई तभी से मुझे क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी नहीं शराब नहीं बाप मेरे शराब पीती थी तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लीवर बचपन से ही खराब है तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते उसका लीवर पहले ही बचपन से ही खराब होता पैदा होता है तभी से उसको जॉंडिस हो जाएगा अगर बाप शराबी है तो अगर बाप का लीवर खराब है तो माँ का लीवर खराब है तो बच्चे का भी लीवर खराब हो जाए तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए अब उसका यह मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठे लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे जब आज्ञा चक्र से कुंडलिंग ऊपर उठ आप निर्विचार हो जाएंगे ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए निर्विचारता बढ़ाते जानी चाहिए उस वक्त आप शांति चित्त हो है। जाते हैं आप में शांति आ जाती है जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं। लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माफ पता नहीं कैसे, हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएंगे तो वहां चीज मिल गई हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाएं वहाँ एक सहयोगी बैठा हुआ था उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था पे हाँ एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा चले कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कि बड़ा आश्चर्य और सत्य को आप तत्वों पे जानते हैं की तत्व कहाँ खराब है जैसे कि पेड़ है पेड़ को अगर आपको तो उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए उसके तत्वों में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है इसी प्रकार तो पहले तो आपको ज्ञात हो जाता है विधा हो जाता है आपके उंगलियों पर विद हो जाता है आप वेद को जान लेते हैं ये सत्य क्या दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है अभी हम महाराष्ट्र में रहते, थे में जाना पड़ता है तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी तो हमने कहा तो कबीर बैठा हो चला रहा है। अरे हमने कहा सबने तुम्हें जाना कैसे कही बाई स ही खाना तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया मैं तो सही कह रहा हूँ ना और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कमाल है कुमार तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे ज्ञानेश्वर जी सी यूनिवर्सिटी में गए थे वो अवतरण तो थे नहीं लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे ये ज्ञान कहाँ से आया ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान जो केवल ज्ञान अपने अंदर है उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते ये आपकी आत्मा की जोत है जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हो और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं, हैं। अनेक है इसकी चीज अब इसको अभी बताने का इतना समय नहीं तो ये सत्य और चित्त भी है आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूंगा उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता और अगर आप ये भी जान लें कि ये कैसे ठीक करना है तो वो भी वो ठीक कर देता इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका मैं तो डॉक्टर पेट का हूँ तो इसको दात वाले पास ले उधर वो सारे दाँत निकाल कहेगा भाई तुम्हारा दाँत ठीक है उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा <laughs> ये कान ठीक है तीसरा आंख निकाल लेगा कहेगा आंख ठीक है अंत में आप बीमार होकर लौट आइए डॉक्टर लोग माफ करें <laughs> लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है माने ये कि एक आदमी आया मां मेरे पेट में दर्द हो रहा अब यह कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा इसको कोई पेट की दवा पेट की दवा नहीं इसके अंदर कोई और चीज आ गई उसको निकालना है इस पर किसी और का असर आ गया है वो निकालना है कोई काली विद्या हो गई वो निकालना है सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है ये नहीं इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ उसके लिए उसके पास जाओ ये तो बच्चे हैं अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है छोटे छोटे बच्चे भी इसकेवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक भाति ने बहुत छोटी सी थी उनके पिता माता गए थे लद्दाख में तो वहां एक लामा जी लामा जी भी धामा जी होते हैं सारे तो लामा जी बैठे हुए थे सारे ऐसे ही हैं एक से एक बड़े किस किस का नाम ले तो लड़की छोटी सी थी उसने देखा उनकी और तो सब पैर छू रहे थे इन्होंने सोचा आप नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा रही पैर छूए तो उनको गुस्सा चल गया लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई पांच साल की जैसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते है आप क्यों सबसे अपने पैर छुआ रहे ये खड़े हमारे तो कांटो तो खून एकदम तो उनके सामने कह रही उतरिए ऊपर से नीचे पांच साल की लड़की ने कह दिया एक प्रखंड आनंद जी प्रखंड थे और महर्षि उनका था, था। जाना? जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े वो बहुत बड़े पंचमी गुरु थे उनका सोलह साल था तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था वहां पहुंचे तो जी बैठे थे प्रखंड जी बड़ा सा एक चौगा पहन के बैठे दूसरी हमारी स्नाती थी वो सामने बैठी थी वहां से पति नानी जिसने मैक्सी पहना इस भगाओ तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है हम लोग सब जल रहे हैं और बहुत से सहयोगी थे वो भी हंसने लग इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है और सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है आपके शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है सारा क्षेत्र जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद केवल आनंद का आप निरा आनंद आप भूखते हैं आनंद में सुख और दुख नहीं होता आनंद एक है, केवल होता उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता लेकिन जो साधे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या मां इधर से कैसे चला रहा हुआ से और जो सीधे सारे लोग होते हैं माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते हैं इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी अरे बाप रे ये कहा से कहा पहुंच गया ये पत्थर से हीरा कैसे बता? आज समय आ गया है ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं इसलिए कार्य हो रहा है समय की बात आज समय की यह बात है और समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुप्रत है अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें जो कुछ आपकी धारणाएं हैं जो कुछ भी आपने सोच रखा है जो परमात्मा नहीं जो है सो है उसको आप बदल नहीं सकते आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आँख से कि क्या चीजें इसे देखा जाए इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखिए परमात्मा आप सबको आशीर्वाद आशीर्वादित करेगा